अपना हुआ सच राम राम भाई राम राम भाई राम राम अरे हरिया आज सुबह से मैं यहां कैसे अरे भाई मुझे अपने बच्चे का आपके स्कूल में दाखला जो करवाना है देखो भाई मैं यहां गेटकीपर हूं सब जानता हूं यहां तो बड़े-बड़े अफसर सेठ साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं बहुत फीस लगती है हं पर मैंने तो कुछ और ही सुना है क्या सुना है भाई जरा मुझे भी तो बताओ अरे भाई मेरे पार्षद जी कह रहे थे कि काका अब तुम अपने बच्चे को भी इस पास के बड़े स्कूल में भर्ती करवा देना हैं फीस वगैरह सारा खर्चा सरकार देगी अच्छा बस तुम अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र साथ ले जाना हैं अगर उम्र का प्रमाण पत्र ना हो तब भी किसी बच्चे को दाखला लेने से रोका नहीं जा सकता अरे वाह भाई तुमने तो हमें नई बात बताई है यदि यह सही है तो मैं भी अपनी 6 साल की बिटिया को इसी स्कूल में भर्ती करवा दूंगा अब ऐसा करते हैं हुँ? प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं हां चलो चलो आओ चलो मैडम जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते शंभू नमस्ते मैडम जी नमस्ते आइए आइए अंदर आइए बैठिए जी धन्यवाद <laughs> कहो शंभू कैसे आना हुआ <laughs> मैडम जी ये हरिया हैं हम अपने बच्चे का इस स्कूल में नाम लिखवाना चाहते हैं हूं मैंने समझाया भी पर ये कह रहे हैं कि अब गरीबों के बच्चों को भी इन स्कूलों में दाखिला मिल सकता है अरे शंभू तुम्हें नहीं मालूम हरिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है जिसमें गरीब छात्रों के लिए भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण रखा है अच्छा तो मैडम जी क्या मैं भी अपनी बिटिया को दाखिला दिला सकता हूं हां हां क्यों नहीं और हां आजकल हमारे यहां दाखिला चल भी रहा है आप दोनों आज ही फॉर्म भरकर दे दीजिए क्योंकि जो पहले आएगा उसका दाखिला पहले किया जाएगा <laughs> बस तुम अपना बीपीएल कार्ड या फिर एससी एसटी का प्रमाण पत्र साथ जरूर लेकर आना देखा मैंने कहा था ना आज मेरा सपना सच हो गया मैडम जी धन्यवाद और हरिया तुम्हारा भी धन्यवाद और शिक्षा के अधिकार कानून का भी धन्यवाद बिल्कुल ठीक शिक्षा का अधिकार हमारा हर सपना सच हुआ हमारा